श्री गर्ग संहिता श्री विज्ञान खंड छठा अध्याय मंदिर निर्माण तथा विग्रह प्रतिष्ठा एवं पूजा की विधि राजा उग्रसेन ने पूछा मुने गृहस्थ कर्म ग्रह से ग्रस्थ रहता है ऐसी कौन सी विधि है जिसके द्वारा यह कर्माशक्त गृहस्थ महात्मा श्री कृष्ण की सेवा कर सके उसे कहने की कृपा कीजिए साथ ही यह भी बताइए कि जिसके जीवन में भक्ति का अंकुर ही नहीं है अथवा है तो वह बढ़ता नहीं ऐसे व्यक्ति से स्वयं श्रीहरि किस प्रकार प्रसन्न हो सकते हैं श्री व्यास जी बोले यदि भक्ति का अंकुर ना हो तो सत्पुरुषों का संग करना चाहिए सत्संग से वह अंकुर उत्पन्न हो सकता है और वेग से बढ़ भी जाता है राजन भगवान श्री कृष्ण के सेवन की विधि जिसके प्रभाव से यह गृहस्थ भी शीघ्र भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर सकता है और जो अत्यंत सुलभ है वह तुम्हें मैं बतलाता हूँ जिनके आचार्य के सत्कुल में उत्पत्ति हुई हो तथा जो भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में तत्पर हो, उनको गुरु बनाकर मनुष्य सिद्धि पाता है मनुष्य को चाहिए कि वह ऐसे गुरु से महात्मा श्री कृष्ण की सेवा विधि सीखे जो भगवान विष्णु की दीक्षा से रहित है उसका सब कुछ निष्फल हो जाता है गुरुहीन मानव का दर्शन करने पर पुरुष का पुण्य नष्ट हो जाता है सनातन भगवान श्रीहरि का मंदिर उत्तर मुख बनवाना चाहिए उसमें ऊंचा आसन स्थापित करके उसके ऊपर कलश से सुशोभित पीठ स्थापित करें। उसमें तीन सीढ़ी बनाए जिसके नाम सत्य और आनंद रखे आसन को मूल्यवान वस्त्र से ढक उस पर रुई की गद्दी बिछा दे उसके आसपास तकिए लगाकर उन्हें स्वर्ण के तारों से निर्मित वस्त्र सिढ़क दे दीवारों पर भांति भांति के चित्र अंकित करें और भीतर पर्दा लगा दे सब और मंडप बनाएं तथा तोरण बनवा बंदनवार झरोखे जल के फुहारे तथा जालियों से मंदिर को खूब सजाया जाए मंदिर के आंगन में चांदी के सुंदर सभा मंडप बनाए जाए वहाँ आंगन के बीच तुलसी जी का मनोहर चबूतरा हो मंदिर के बाहरी द्वार पर दो हाथी बनवाने चाहिए राजन जैसे ही बनावटी दो सिंह भी बैठा दे मंदिर का शिखर सोने का हो शिखर पर उसके नीचे चक्र बनवा दे मंदिर के द्वार पर अगल बगल श्रीहरि के मंगल में नाम लिखने चाहिए दीवाल पर एक और गदा पद्म और सारंग धनुष अंकित कराए बाएं और तर्कस और दाहिनी तरफ केवल बाण के चित्रकारी बनवाए मंदिर के पिछले भाग में सत्य नामक ढाल नंदक नाम वाली तलवार हल और मूसल पूर्वक अंकित कराए सिंहासन की पीठ पर गोपियों तथा गवों को उसकी सीढ़ी पर गोपालों को और किवाड़ पर जय एवं विजय लिखे देहली पर कल्प वृक्ष खम्भों पर मनोहर लताएं जहाँ तहा दीवारों पर पापनाशनी गंगा यमुना वृंदावन गोवर्धन चेरहरण तथा रासमंडल आदि के लीला चित्र अंकित कराए फिर प्रयत्न करके चित्रकूट पंचवटी राम एवं रावण का युद्ध अंकित कराए किंतु उसमें जानकी हरण का प्रसंग अंकित न कराया जाए दसों अवतारों के चित्र नर नरनारायणाश्रम बद्रिकाश्रम सातों पुरिया तीर्ण ग्राम नौ वन और नौ सर भूमि के चित्र अंकित कराए विद्यमान पुरुष इस प्रकार के चित्रों को अंकित कराके मंदिर का निर्माण तदनंतर उसमें भगवान श्री के विग्रह की स्थापना की किशोर अवस्था हो और वे हाथ में बांसुरी लिए उसे बजाना ही चाहते हों तथा उनका दाहिना पर टेढ़ा हो इस प्रकार का रूप सेवा के लिए सर्वोत्तम माना गया है भक्त परम भक्ति के साथ इस प्रकार के विग्रह स्वरूप के शीघ्र ही गुरु के द्वारा मंदिर में प्रतिष्ठा करा दे और फिर अत्यंत भाव के साथ सेवा में तत्पर हो जाए जेभ को भगवान के प्रसाद के रस में नाशिका को तुलसी दल की सुगंध में और कानों को भगवान के कथा सरोवण में लगा दे इस प्रकार सेवा पारायण हो जाए भगवोत्तम पुरुषों का कहना है कि जो भाव को जानने वाला पुरुष रात दिन श्री कृष्ण की सेवा करता है वही प्रेम लक्षण संपन्न उत्तम भक्त है राजन एक हजार अष्टमे और यज्ञ भगवान श्री कृष्ण के सेवन की सोलहवीं कला के एक अंश के बराबर भी नहीं है जो मनुष्य श्री चंद्र की लीला कथा तथा सेवा के उपदेश सक का भी दर्शन कर लेता है वह करोड़ों जन्म के लिए हुए किए हुए पापों से छूट जाता है इसमें कोई संशय नहीं है देहावसान हो जाने पर उसे ले जाने के लिए श्याम सुंदर के समान मनोहर विग्रह वाले भगवान के पार्षद गोलोक से रथ लेकर दौड़े आते हैं इस प्रकार श्री गर्ग सहिता में त्रिविज्ञान विज्ञान खंड के अंतर्गत नारद बहुला सुसंवाद में मंदिर निर्माण तथा विग्रह प्रतिष्ठा एवं पूजा की विधि नामक छठा अध्याय पूरा हुआ